इसलो को बोलो सो इस न बिना देखे मायाया गलती क्या किसी ने गलती है बोला ही नहीं इति पदसाथ सर्वूता हृदय से जुन इसका अर्थ कहते हैं मयास्ते मैयास्ते हृदय स्थित तदुपान भूत खलु सर्वभूतानि त्र विक्रीय विज्ञानम विज्ञानम सदस्य जीव काग्यूत विज्ञानमजीवे ते हृदय जीव है हृदय में स्थित है विज्ञानमय रूप जीव तद क्यों है तद उपादान भूत तल विक्रियते क्योंकि विज्ञानमय का उपादान भूत आनंदमय रूप ईश्वर है आनंदमय ईश्वर का आनंदमय तल विक्रियते हृदय में विकार को प्राप्त करता है आनंदमय का है विकार है विज्ञानमय कारण शरीर आनंदमय कोश है वही विज्ञानमय रूप से विकार को प्राप्त कर्ण से विज्ञानमय रूप जीव हृदय में स्थित है केवलो कोश नहीं है कोश में अभिमान करने वाला अथवा कोश में प्रतिबिंबित चैतन्य चेतन, चेतन विशिष्ट कोश को जीव शब्द से कहते हैं उपादान भूत आनंदमय कोश विशिष्ट होता है ईश्वर विज्ञान में विशिष्ट होता है जीव इसलिए विज्ञान शब्द से जीव को कहते हैं और आनंदमय शब्द से ईश्वर को कहते हैं सोपाधिक शुद्ध चेतन उसे अतिरित है सर्वभूत हो गया विज्ञान में सदवाच जीव तेदयी केवस्थान हृदय कमल में क्यों अवस्थान है शंका कंण से कहते हृदय अंतरियामीनो विज्ञान में आकार अंतर्यामी जो ईश्वर है आनंदमय वो विज्ञान में आकार में हृदय में परिणत होता है इसलिए तदुपाधान भूत तत्व भी क्रियते कार को प्राप्त करता है तत्र यंत्रारूढ़ानी मैं या श्लोक में आया भगवान के वचन में यंत्रारूढ़ानी त्र यारोह यंत्रा शब्द अर्थमा यंत्र क्या है य में आरोह क्या है आरोह होने पर आरूढ़ होगा दोनों कार तो कहते हैं देहादि पंजरंग यहादिंग यंत्र तदारोहिमानता विहित भवेत् देहादि भवेदिंग यंत्र तप भी प्रतिशु गुरु उच्चारण करना बीहित क्या प्रो है ना नयोगी गुरु विहि तप ऐसे बोलना देहादि पंजरम यंत्र देहादि पंजर ये पंजरा यंत्र कहा गया और उसे में आरूढ़ देहादि पंजर में जो आरूढ़ आरोह क्या है अभिमान्यता उसमें अहम ऐसे अभिमान करना ही आरोह है अभिमानी में रहेगी धर्म अभिमान्यता अभिमान रूप अभिमान ही, ही आरोह है जिनका देहादि पंजर में अहम अभिमान है उनको घुमाता है परमात्मा घुमाता क्या है विहित प्रति सिद्ध प्रवृति भ्रमण विहित प्रति कर्म में प्रवृत्ति होती वही भ्रमण है वही भ्रमता कभी विहित कर्म करता है कभी निषिद्ध कर्म करता है यही भ्रमण है घुमाता है।, है तो भ्रमण का क्या अर्थ है प्रकृति अर्थ प्रकृति भ्रमण उसका अर्थ कहते प्रवृति विहित कर्म में प्रवृति प्रति सिद्ध कर्म करना यही भ्रमण है तदा रोहो इधानी नीच प्रत्यय मायापद और अर्थ मह नीच प्रत्य ब्राह्मण में निच प्रत्यय अभी आया तो भ्राह्मण में भ्राह्मण प्रकृति का अर्थ तो कर दिया ब्रह्मदास से नीच करके बनाया तो प्रकृति निच प्रत्यय का अर्थ और माया पद का अर्थ भी निच प्रत्यय मायापदर अर्थमा निच प्रत्यार्थ भी कहते हैं क्योंकि अंतरारूढ़ानी माया भ्रामयान में निच और माया शब्द या श्लोक में भगवान के गीता में विज्ञानमय रूपेण स्वरूपतः स्वरूपतः विक्रियते विक्रियते तत्वृत्तिपत सशक्शो विक्रीय मेया ब्राह्मणमिवे विज्ञानमूपेण स्वरूपतः विज्ञान रूप से उसकी प्रवृत्ति होती शक्ति से ही ईश्वर विकार को प्राप्त करता है विज्ञान रूप से तद ही माया ब्राह्मण यही माया से ब्राह्मण माया के द्वारा माया ब्राह्मी ईश्वर क्या करता है वो माया ब्राह्मण है अपने शक्ति से विकार को प्राप्त होता है विकार होने पर विज्ञान में रूप हो करके वो प्रवृत्ति आदि करता है अंतर्यामी अंतर अंतर में अंतर यमयती अंतर्यामी जिस श्रुति में अंतर में कहा अंतर के सब को नियमन करता है पदस्यापी अयम एव अर्थ और यमायती का भी अर्थ जब ज भ्रमती स्वर इस यमती पद से श्रुति में उही अर्थ है अंतर अंतर उत अतमती यमेवाुत श्रुता पृथिव्यादिषु सर्व न्याय यंग योज्यता धीया इत्युक्त्या न्यायो श्रुति में, यमे में जो है अंतर्यमयती इत्या इसी शब्द से श्रुतो अयम एवं अर्थ श्रुत ब्राह्मण शब्द से माया से ब्राह्मण कहा गया वही अर्थ है अंतर सब सबको नियमन करता है यही अर्थ श्रुति में कहा गया ये सर्वे सुभूत सुतिष्ठन कह करके एक पर्याय में अंतर्यामी में ब्राह्मण का मंत्र का अर्थ कहा गया पृथ्वी आदि में रहता है जल में तेज में सर्वत्र रहते हुए सबके अंदर है जिसको कोई नहीं जानता है वो सब उसका शरीर है वो अंदर रह करके नियमन करता है जैसे सर्व सर्वत्र कह कहकर जिस एक पर्याय में व्याख्या हुई इसी प्रकार पृथ्वी पृथ्वी सर्वत्र सार्वत्र अयोजाम इसी न्याय से बुद्धि के द्वारा सब घटाना चाहिए पृथ्वी में जल में तेज में में वायु सर्वत्र है पृथ्वी पृथ्वी में भी उसको नहीं जानती पृथ्वी के अंदर है जिसका सर है जो पृथ्वी को यमन करता है ऐसा कह करके ये सत्य आत्मा अंतर्जामी ये सत्य आत्मा अंतर्जामी कही कह करके ये तुम्हारे आत्मा बार बार भर दारणिक उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण में यह कहा गया सर्व से ग्रंथ बहुत हो जाएगा इसलिए एक पर्याय अंत में कहा जाए सर्वे जो एक पर्याय की व्याख्या भी इसी प्रकार व्याख्या सर्व में समझ लेना बुद्धि में घटा लेना अयम न्याय सर्वत्र धिया योजता ऐसे घटाना चाहिए व्या, उक्त व्याख्यानम पर्यांतरे स्व अति अन्य पर्याय में भी ऐसे ही करना अतिदेश करके बताते इसी प्रकार समझ समझ लेना पृथ्वी आदि स्वीति अभी कहा था, था में ही ब्राह्मण है वही परमात्मा अंत कराता है जो ईश्वरी के प्रवृति जातराधी वचना प्रवृत्ति के अधीन है सर्वे के अधीन अंतर्यामी के अधीन इसमें अन्य वचन उदाहरण देते है धर्म न च मे प्रवृत म्य धर्म न च मे निवृत्ति के दिन हृदय स्थित यहां तथा कौमी देवे यदा धर्मम जाना न समय प्रवृति मेरे प्रवृति प्रवृत्ति तो नहीं होती है और अधर्मम जाना मैं न समय निवृत्ति अधर्म जानते ही अधर्म फिर भी निवृत्ति नहीं होती है दुर्योधन का शायद महाभारत के अंतर्गत है हम धर्म सम फिर प्रबुत्ति नहीं होती धर्म में उसे मन हटता नहीं क्यों ऐसा होता है केनापी देवे नृदय स्थिति न यथा नियुक्तोष्मी तथा कर्म कोई देवा अंदर हृदय में बुद्धि में स्थित है वो जैसे नियो करते हैं प्रेरणा देते ऐसे में करता हूँ कभी ऐसे होता है जानते हैं फिर भी वो नहीं रोक नहीं सकते है केना भी देव नय स्थिति तथा कर्म जैसे नियुक्त हूँ ऐसे करता तो यह यह दिया सर्वेश्वर ही सब प्रवृति का कारण है उसके अधीन है सब ये। केनापि अधिनो यदि सब प्रयत्न ईश्वरी के प्रवृति ईश्वरीय के अधीन हो जाए तो फिर पुरुष प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा नन प्रवृत्य प्रयत्तन व्यर्थ प्रवृत्तिश्वर के अधीन होने से पुरुष प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा फिर पुरुष कुछ प्रयत्न नहीं करेगा तो फिर शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा पुरुष प्रयत्न नहीं व्यर्थ है तो शास्त्र भी क्यों ये करे ये नहीं करे जित विधि प्रतिशत शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा ये अभिप्राय है ये आशंक्य पुरुष प्रयत्न से परिहरति नरहरती पुरुष प्रयत्न भी रूप है ईश्वर के अधीन पुरुष प्रयत्न पुरुष प्रयत्न जैसे करता है ईश्वर इस से प्रेरणा देते हैं नकार पुरुषकारस्य पुरुषकारस्य विवर्तते विवर्तते विवर्तते यतः षकारषकारेण न पुरुष प्रयत्न से कोई प्रयोजन नहीं है अर्थ प्रयोजन नहीं है एवं महासंख्यता में से नहीं करना चाहिए क्यों नहीं सह पुरुष कार्य से रूप है पुरुष प्रयत्न रूप से भी ईश्वर परिणत होता है जो आनंद में कोष है विज्ञान में कोष उसके आनंद में कारण कार्य रूप से प्रयत्न होता है ऐसे बुद्धि में होता है ऐसे प्रयत्न करता है तो पुरुषा प्रयत्न रूप से ईश्वर परिणत होने से व्यर्थ नहीं है तो पुरुषा प्रयत्न व्यर्थ नहीं हुआ वो ईश्वर रूपे है ईश्वर को अलग नहीं करते जो पुरुषा प्रयत्न करते समझ ईश्वर से परिणाम देते हैं, जैसे जल कारण है सब वृक्ष के लिए कोई इक्षु रस मधुर है लींब में अम्ला रस है अलग अलग रस मिर्ची में तिखा नीमे में कटु बने उसके लिए सबके लिए तो जल कारण ही है किन्तु अपने अपने विशेष बीज में कारण है इसी प्रकार ईश्वर इस सामान्य कारण है जैसे प्रयत्न करेंगे वो प्रयत्न स्वयं ईश्वर ही उसे प्रयत्न रूप से होते हैं परिणत होने से प्रयत्न व्यर्थ नहीं है अर्थात तो प्रयत्न जैसे करेंगे ईश्वर उसका प्रवृत्ति इसी प्रकार कराएंगे ोजनम प्रयोजन कायत्नकार ननु पुरुष प्रयत्न पुरुषप्रयत्नस्यापि पुरुष प्रयत्न भी ईश्वर रूप हो गया तो फिर ईश्वर यमयती भ्रामयती प्रतिपादित अंतर्यामी अब ये भी कहा यमयती अंतरियामी ईश्वर भ्रामयती ये जो कहा गया यमयती भ्रामयती इसी शब्द के द्वारा जो प्रतिपादन किया है अंतर्यामी प्रेरणम ये फिर भी हो गया पुरुष प्रयत्न भी ईश्वर हो गया तो फिर ईश्वर क्या प्रेरणा करते हैं हम जैसे प्रयत्न करें ईश्वर वही हो, हो गया अब प्रेरणा व्यर्थ हो जाएगा इतना तदबोधे न स्वात्मा ज्ञान लक्षण से सत्वादी परिहर थी जब ऐसे ज्ञान हो जाता है नाई ईश्वरे को अंतर्यामी उसके प्रेरण से प्रेरणा से प्रयत्न होता है शरीर आदि में आत्मा तो असंग ही आत्मा संघ ज्ञान लक्षण फल यही फल है जब निश्चय हो गया जो कुछ प्रयत्न होता है स्थूल सूक्ष्म शरीर में वो कारण शरीर के प्रेरणा आनंदमय को सके कार्य है स्थूल सूक्ष्म में जो कुछ होता है आत्मा में कुछ नहीं होता है आत्मा तथा संगे है तीनों शरीर से विलक्षण है आत्मा असंग ये ज्ञान रूप फल होने से मैं एवं ये कहने का अभिप्राय है अंतर्यामी के प्रेरणा से स्थूल शिक्षण शरीर में जो कुछ हो रहा है आत्मा वस्तु तो असंग यही निश्चय करना है यही फल है इति ई दीर्घ बोध प्रवृत्तिर मार्यता तथा सस्बोधे नोध स्वात्मा संघी जनि स्वात्मा यीर्घ बोधे न ऐसे ज्ञान हुआ प्रयत्न भी ईश्वरूप है तो फिर ईश्वर से प्रवृत्ति में वह बार्य तो फिर ईश्वर क्या प्रवृत्त होता है क्या परिणय करता है इसके बारे में नहीं करो तो तथापि ईश्वर से बोधे न ऐसा होने पर भी ईश्वर प्रवृत्त रूप होता है ऐसे बोध से ईश्वर से बोधे न इस प्रकार ईश्वर का स्वा बोध हो गया है पुरुषकाराध्य रूप से ईश्वर व्यवस्थित है परिणत तो होता है ऐसे ज्ञान से क्या होता है स्वात्मा संघ असंग जनी उत्पत्ति स्वात्मा स्वरूप असंग लाभ है ईश्वर प्रेरणा से स्थूल सूक्ष्म शरीर में प्रवृत्ति होती है आत्मा में कुछ नहीं आत्मा असंग है तीनों शरीर से विलक्षण शुद्ध स्वरूप है यही निश्चय करना दीर्घ बोधन का अर्थ करते है ईश्वर पुरुषान ज्ञान ईश्वर पुरुषित है प्रवृत्ति की बारना नहीं प्रवृति का अंतर्यामी रूप में प्रेरणा तो अंतरियामी रूप में प्रेरणा नहीं करता ईश्वर ये बारना है वही जो पुरुष प्रयत्न प्रवृति है वही अंतर्यामी रूप प्रेरणा है आत्मा उससे विलक्षण है अपने विलक्षण समझना तीनों शरीर तीन के धर्म से रहित है, है आत्मा असंग यही निश्चय करना ये अभिप्राय है आत्मा असंग है इसे निश्चय करना है आत्मा मैं असंग हूँ तीनों शरीर के धर्म अवस्था में जो जागर सपन सुनो अवस्था से विलक्षण जागृत अवस्था में जो कुछ हो रहा है स्वप्न अवस्था में जो कुछ है श्रुति में स्पष्ट कहा स्वप्न में कोई पुण्य पाप करता है जगने पर कोई उसको पापी पुण्य कहते हैं अपने को मानता है मैं पापी पुण्यवान स्वप्न में कुछ करने पर पुण्य पाप का संबंध नहीं होता है अनन्यागत स्त्य भवती असंग श्रुति में कहा गया है पाप पुण्य से संबंध नहीं होता है ठीक इसी प्रकार जागृत काल में जो कुछ करता है ईश्वर प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है और प्रवृत्ति सल आदमी देह इंद्रिय आदि में स्थूल शिक्षण शर्म में जो कुछ हो रहे हो रहा है उसे ईश्वर प्रेरणा से चल रहा है आत्मा उससे असंग है असंग, असंबद है यही विचार कर जो कुछ हो रहा है उस समय असंबंध में तो तीनों शब्द से विलक्षण तीनों अवस्था का साक्षी जो जागर सपन सुस्वती तीनों को जानता है उसका ज्ञ हो गया जागृत अवस्था सपन अवस्था गेय के धर्म ज्ञानता में नहीं आता है हम देखते हैं कि पट को देखते हैं पट में जो रूप है रूप आपका है नहीं गेय का धर्म आपका होता है गे पट है लेखनी देखा लेखनी का जो धर्म आपका है इसी प्रकार जागृत सपन संस्वती को हम जानते हैं देखते है इसलिए जागृत सपन में जो कुछ धर्म हो वो अपने अपना नहीं है तीनों अवस्था से विलक्षण यही समझना है आत्मनो असंगतो किम प्रयोजन आत्मा असंग इस ज्ञान से क्या प्रयोजन है तो तब उसका उत्तर देते हैं। हो है ता मुक्ति श्रुत स्मृत ममे इत्यपि श्रुति स्मृति ममी वाज्ञे इतपीश्वर भाषित मुक्ति मुक्ति स्मृत तथा श्रुति स्मृति ही कहते उसी से मुक्ति है मैं असंग हूँ जागर सपन सुन अवस्था धर्म मेरे में नहीं है तीनों शरीर से विलक्षण ऐसे ज्ञान होने पर मुक्ति है कहावत मुक्ति रीति हो एक ही सारा प्रपंच का दृष्टा है क्षेत्र है इधम शरीर कौन ते क्षेत्र ये सर्व स्थूल सूक्ष्म महाभूता निहंकार बुद्धि अव्यक्तमे इंद्रिया पंचीक पंची दश इंद्रिय गोचरा ये सब कह दिया क्षेत्र में सब कुछ आ गये इसको जानने वाला व्यक्ति तम पाहु क्षेत्र क्षेत्र विधि आप क्षेत्र हो या क्षेत्र हो क्षेत्र जानने वाला होता है क्षेत्र ज्ञा भगवान कहते में क्षेत्र ज्ञा सऊ शर्य में सौशर्य क्षेत्र ज्ञ एक ही परमात्मा है जो जानने वाला है चिद रूप है बाकी सब जो ज्ञ है है दृश्य है वो मिथ्या है जड़ रूप है एक ही चीत है वो असंग है उसके साथ कोई संबंध नहीं मरुह में जल की कल्पना लोग करते हैं, मरु में गिली हो जाती है राज्य में सर्प देखते समय आप लोग सर्प राज्य में कुछ विषय छोड़ देता है सर्प राज्य में अधिष्ठान के साथ अध्यस्त धर्म का कोई संबंध नहीं आत्मा असंघ है इतने निश्चय से श्रुत स्मृत तथा आहु तावता मुक्ति उसे मुक्ति है श्रुति स्मृति में जैसे कहा गया है वही निश्चय है करना श्रुति स्मृति ममे भाग्य श्रुति स्मृति मेरे ही आज्ञा है मेरी तो ईश्वर ने कहा है इसलिए स्मृति में जो कहा गया है ईश्वर की आज्ञा है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए श्रुति स्मृति में जैसे इसे ही मानना चाहिए तावत श्रुति स्मृति युद्ध अन्य स्मृति में में जो उदित तो कहा गया बद से निष्ठा करेंगे होने पर उदी तो बन जाएगा स्मृति बहुत उनके बहुत, द्वारा जो कहा गया अनिलंघनीय तो उसको अतिलंघनीय नहीं उल्लंघन नहीं करना इसमें स्मृति दिखाते श्रुति स्मृति ममी बाग्य ईश्वर भाषी ने कहा के में आगे आचे है, क्या संधि प्राप्त है प्राप्त है एक प्राप्त है, है? क्यों नहीं होता एक बार ई है प्राप्त है ना बोलो जोर से बोलो जैसे कोई सुन ले को है? इदु इदु दे क्या है प्रश्न क्या पूछा प्रसो तो देखो जान दे, क्या था इ दू दे प्रग्री हम ये क्या है दिवचन है श्रुति स्मृति ममे वज्ञे आज्ञा के दिवचन आज्ञे इकारांत उन्त है एक दू दे दिवचन प्रगृह संज्ञा हुई प्रज्ञा संज्ञा मन से क्या सुतल गया आगे प्लत प्रग्र अच्छिया संदेह नहीं सरस भीत हेतु तुक्त श्रुति के द्वारा ये भी कहा गया ईश्वर भय के हेतु ही, हेतु हेतु तो में है ये कहा गया इतिहा आज्ञा याषास्ती श्रुत दंतया दी तथक् सर्वे देश पृथक आज्ञाया श्रुतम ईश्वर क्या क्या भय के हेतु ही सात बात पवती इत्यादि तय तरी माया परमात्मा के भय से वायु चलता है सूर्य उदय होता है मृत्यु धावती पंचम अग्नि मृत्यु ये सब अपने अपने कर्तव्य करते, करते डर करके ठंडी के कारण कभी कभी विलम्ब में उठना हो जाता है सूर्योदय विलम्ब होता है <laughs> नहीं कोई कोई सुबह उठ जाते है विलम्ब छुट्टी तो सो जायेंगे थोड़े आठ नौ दस बजे तक जब भोजन का समय तभी थोड़ा हो गया ऐसा नहीं होता है सूर्य उदय उदय के लिए वर्षा हो ठंडी हो गर्मी हो ठीक समय पर यह आज्ञा तो अपने अपने समय पर ही सूर्य उदय और वो नहीं कि कभी थोड़ा एक घंटा के बाद हो जाएंगे ऐसा नहीं है आज्ञा भीत हेतुत्म इस श्रुति में कहा भीषास्मात बात पवते इसके परमात्मा के भय से भीषा का भय ना श्रुति में कहा यह हो गया जो भय हेतु है भीत हेतुत्व तो तो यह गया सर्वे साँगा साँगा न्याम का। न्याम का ए तत्त ही सर्वेश्वरत्व सबका ईश्वर सबका नियामक नियामक है अंतर्यामित्व तो, सर्वेश्वर डर कर रहते सबके शासन करने वाला सर्वे स्वरत्व अंतर्यामित्व तो पृथक वही अंतर्यामी है सर्वे उसमें दो धर्म हैं एक अंतर्यामित्व तो, एक सर्वे स्वरत्व अंदर रहकर नियमन करना प्रेरणा देना और सर्वे भय ये पृथक धर्म है किमर्थम उक्तम किम उत्तर में सर्वेत्व अंतर्यामी धर्मसे सिद्धेशेरियाधर्मस्िन्न हे उसमें उसमें भिन्न सर्वेहे अंतरियात्वेतु अंतर्याम नियामकम ये सिद्धि के लिए तो का मत सर्वे शम एत अमी रंतस्य बहिरात ईश्वर नियामक श्रुति दया अंधर नियामक बाहर भी विहे ही नियामक दो श्रुति देते हैं अक्षरस्य अक्षरस्य दोश्रुति प्रमाण्य व प्रशाई अंत प्रविष्ट शास्त्र जानी चुति प्रविष्टा दो श्रुति है पहला श्रुति हेत अक्षर से प्रशासन गार्गी सूर्य चंद्राय सब प्रभु होते अक्षर ब्रह्म परमात्मा के शासन में रह करके सब कुछ प्रभु होते हैं ये सर्वे सरत्व तो प्रशासन है और अंत प्रविष्ट शासम जनाना श्रुति ये कहा गया सबका नियामक अंदर है बाहर प्रशासक है और अंत प्रविष्ट अंदर भी रहते हुए जनानाम नाम शासन करने वाले बाहर सूर्य चंद्र आदि का भी नियामक है सब के अंदर रह करके भी नियामक है ये है तो अंदर वही सर्वत्र नियामक स्थाई है दारूर्ण मेंशिष्य ओ शांति शांति शांति